मूर्ति पूजा का महत्व सबसे बड़ी बात है कि हमारी दृष्टि क्या है एक आपसे कहता है कि मंदिर में पत्थर पूजने से क्या होता है वह शास्त्र के मर्म को नहीं जानता भगवान की पांच शक्तियों में जो कृपा शक्ति है वह सभी जगह अनुस्यूत है वह निरंतर योजना बनाती रहती है भगवान की कृपा शक्ति पहले वेद के उपदेश के रूप में हमारे सामने प्रकट हुई जब वैदिक उपदेश की भी उपेक्षा होने लगी तो कृपा शक्ति ने कहा कि भगवान कैसे कल्याण होगा इस जगत का भगवान ने कहा हम क्या करें हमने तो कल्याण का साधन अभ्युदय निश्रेयस का साधन सामने रख दिया है अब यह ना माने तो हम क्या करें कृपा शक्ति ने कहा आपको इसके बीच में प्रकट होकर के आचरण करना होगा आपको अपनी शक्ति भी दिखानी होगी तभी इन प्राणियों का कल्याण होगा नहीं तो अवतार लेने की क्या जरूरत थी क्या रावण जैसे मच्छर को मारने के लिए राम अवतार की जरूरत थी जो संकल्प मात्र से सृष्टि का संहार कर सकता है उसके लिए अवतार लेने की शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं होती है पर यदि अवतार नहीं होता तो आदर्श कैसे हमारे सामने होता जिस आदर्श को लेकर के हम जीवन में आगे बढ़ पाते हैं हमारे लिए प्रत्यक्ष आदर्श अवतार है जिन अवतारों के चरित्र को लेकर के हम आगे बढ़ने में समर्थ हो पाते हैं मनुष्य अपने परिवार में इतना व्यक्त हो गया है कि वहाँ से इनका मन निकलता ही नहीं कैसे कल्याण होगा कृपा शक्ति ने भगवान से कहा इसके कल्याणार्थ आपने अवतार लेकर ऐसा चरित्र किया है कि जिसका मन अवतार में रमा वह मुक्त हो गया आज का जीव तो ऐसे बुद्धिवादी हो गया है कि वह माता पिता में एवं अतिथि में भी दो भी तो दोष देखने लगता है गुरु को तो दूर से देख कर सोचता है कि जरूर कुछ मांगने के लिए आ रहे हैं थी का तो दर्शन ही नहीं करना चाहता भगवान ने कहा हमने तो इसके लिए सब कुछ कर लिया फिर भी यह जगत में लगा हुआ है मैं क्या करूं? कृपा शक्ति ने कहा कि अब आप मूर्ति बनकर मंदिर में बैठ जाइए उससे यह होगा कि आप किसी के घर जाएंगे नहीं आपको विरक्त समझकर वह प्रभावित होगा आपके पास जरूर आएगा दूसरी चीज़ यह होगी कि आप खाएंगे नहीं तो प्रसाद उसी को मिलेगा उसको लगेगा कि यह देवता बड़ा संतोषी है गुरुजी तो कुछ मांग सकते हैं पर यह मांगता कुछ खाता भी नहीं इससे उसको आधार मिलेगा आज ये आधार जगत का कितना कल्याण कर रहे हैं अभ्युदय के लिए एवं निश्रेयस के लिए भी इसे बताने की आवश्यकता नहीं है लोग कहते हैं वैदिक उपासना नहीं है वेद में भी प्रतीक उपासना होती है किसी न किसी प्रतीक को लिए बिना उपासना कैसे करेंगे प्रतीक में की जाने वाली उपासना भी भगवान की कृपा शक्ति से अनुच्छत है और वे वहीं पर बैठ करके किस किस प्रकार कल्याण कर रहे हैं इसे महापुरुष जानते हैं आपके मन में आया कि बद्रीनाथ जी का दर्शन करें इस चिंतन से बद्रीनाथ का चिंतन आरंभ हो गया बद्रीनाथ जी का चिंतन धीरे धीरे बढ़ा जगत का चिंतन छूटता गया आपको समय नहीं मिलता है फिर आपने कहा कि आपकी अब की वर्षा हो जाए चाहे छुट्टी लेके जाना पड़े चाहे उधार लेके जाना पड़े किसने यह बल दिया देवता तो वहाँ बैठा हुआ है वह पत्थर नहीं है पत्थर ऐसा काम नहीं कर सकता आपने देवता के उद्देश्य से समय का त्याग किया आपने देवता के उद्देश्य से द्रव्य का त्याग किया सत्तू खा खा करके एयर कंडीशन की कामना छोड़ करके गर्मी में गए गर्मी को सहन किया ठंड को सहन किया वहाँ जाकर तीर्थ में स्नान किया स्नान करके कुछ संकल्पों को तीर्थ में छोड़ दिया फिर महादेव का दर्शन किया यह सब कौन करा रहा है पत्थर नहीं करा रहा है वहाँ पर देवता की शक्ति बैठी हुई है वह आपसे करा रही है वह आपको परमेश्वर में लगा रही है वह आपको परमेश्वर की तरफ ले जा रही है मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज यह दोनों वादों का विचार करना पड़ेगा ढांचा वाले को विचार करना पड़ेगा कि शास्त्रीय दृष्टि मिलनी चाहिए प्राण फूकना चाहिए अपने ढांचे में तभी आपके जीवन में चमत्कार उत्पन्न होगा और बुद्धिवादी को सोचना चाहिए कि मात्र बुद्धि से काम होने वाला नहीं है जब तक हमारी बुद्धि शास्त्र में समर्पित नहीं होगी तब तक हम आकाश में उड़ सकते हैं पर तत्व ज्ञान गृहित नहीं कर सकते इन दोनों को आज सोचना पड़ेगा जब तक बुद्धि शास्त्र में समर्पित नहीं होगी तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी चाहे कितना कोई बुद्धिवादी क्यों न हो कितना ही शास्त्र के अर्थ का ज्ञाता अपने को बतावे कुछ लोग कहते हैं कि गीता का इतना श्लोक मैं मानता हूँ इतने श्लोक मैं नहीं मानता अब यह बताओ वेद का यह अंश मानता हूँ ये अंश नहीं मानता हूँ तो कहा वेद को मानते हैं जो पूरे वेद का एक लक्ष्य में समाधान नहीं कर सकता है कुछ मंत्र मानता है कुछ मंत्र नहीं मानता है कर्मकांड का रहस्य कर्म कांड का विज्ञान उपासना कांड का विज्ञान जो नहीं समझ सकता है शास्त्रों का ढांचा जो नहीं समझ सकता है वह शास्त्र को कहाँ मान रहा है वह नहीं मान रहा है ये तीनों एक लक्ष्य के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं इसकी तरफ हमने आपका ध्यान दिलाया यह विषय लम्बा है आगे हमको बढ़ना था पर एक दिन मेरे मुंह से एक बात निकल गई थी कि मैं एक गारंटी का ऐसा साधन बताऊंगा तुमको इस युग में कि छह महीने यदि तुम करो तो निश्चित ही तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा अब वे लोग माताएं कहती हैं वही बता दे वह बात आज मुझे कह देनी है